बरहां नट बर वपु कर्णय कर्णिक हृदस कनक कपिशम बै जय तीचला रंध्र राधर धरसुधया पूरयन गोपबृंद बृंद्यम स्वद रम सद गीत कदृक्ष नंदकम निपमा पालकम सर्वस द्वारा लसत तिलक <coughs> नमः kamal na bhaiya nama kamal ma kamal pa dana namaste kamalekhṇa यो ब्रण विदा पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुम प्रपद्ये नंदनाघ्रिजुगल अध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात श्री कृष्ण तत्व पर अंतिम विचार विमर्श होगा भज सावधान हो जाए पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन तत्व सनातन तत्व हैं, एक ब्रह्म एक जीव एक माया और यह भी बताया था कि श्री कृष्ण ही ब्रह्म है उन्हीं का एक स्वरूप ब्रह्म है एक स्वरूप परमात्मा है और एक स्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और यह भी बताया था कि श्री कृष्ण भगवान में ही समस्त शक्तियाँ प्रकट होती है इसलिए उन्हीं की उपासना विशेष रूप से की जाती है और करनी चाहिए पश्चात आपको बताया गया था कि जीव तत्व श्री कृष्ण की शक्ति है जिसको पराशक्ति कहते हैं और माया शक्ति ही भी श्री कृष्ण की शक्ति है किंतु वो जड़ शक्ति है और यह भी बताया गया था कि जीव और माया इन दोनों शक्तियों का शक्तिमान स्वामी भगवान श्री कृष्ण है और उनकी एक और तीसरी प्राइवेट शक्ति है जिसको पराशक्ति कहते हैं अब आपके सामने एक प्रश्न आया है कि हमारे देश में और शास्त्रों वेदों में भी दो प्रकार की बात कही गई है एक तो ये कही गई है कि तीन तत्व नहीं है केवल एक तत्व है और यह भी कहा गया है कि तीन तत्व हैं। और यह भी कहा गया है कि जीव ही ब्रह्म है और यह भी कहा गया है कि नहीं नहीं जीव ब्रह्म कभी नहीं हो सकता ये कुछ झगड़े की बातें हैं थोड़ा उस पर विचार कर लिया जाए तो अभेद अभेदादिनी ऋचाए भी है और भेद भेदवादिनी ऋचाए भी है भेद वादि ऋचा कौन जिसमें कहा गया है ईशावास मिदग्वम सर्वम यगत ध्यान जगत सब कुछ भगवान है और कुछ नहीं है जीव नहीं नहीं संसार? नहीं संसार नहीं केवल भगवान का पहला मंत्र सर्वं मंत्रेदूत यच्च भाव्यम उमृतोदने वन महिमातो महिमा तो जायाष्तारोपनिषत् तीसरे अध्याय का पंद्रहवा मंत्र सब कुछ भगवान ही है सर्व पुरुष एम भूत भव्यं भवत्यजत भागवत भी यही कह रही है सब कुछ केवल भगवान ही है सर्वेशापी वस्तु नाम भाव भविस्थित कसा भगवान कृष्ण किम तस्तुप्य दस चौदह सत्तावन भागवत सब कुछ भगवान ही है द्रव्यं कर्मच कालच स्वभाव जीव एव वासुदेवात् ब्रह्म न चान्योस्त तत्वता दो पांच चौदह भागवत सब कुछ भगवान ही है अर्थात अभेदा प्रमाण जो हमारे शास्त्रों वेदों में है उन प्रमाणों से तो ये कहा जा रहा है कि केवल भगवान ही है और कुछ है ही नहीं जो वर्तमान में है ये भी भगवान जो पहले था वो भी अहमेवा समेवाग्रे नान्य सदस्य परम पश्चात यदे तत् योगिष्य तसोस में हम दो नौ बत्तीस भागवत और यह भी कहा जा रहा है वेदों शास्त्रों में आपको बताया गया था भूले न होंगे सर्वाजी वे सर्वसंस्थे भे अस्मिन हंसो भ्राम्य ब्रह्मचक्रे पृथ गात्म ये जीव माया के अंडर में है चौरासी लाख में घुमाया जा रहा है और भगवान मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम मायाधीश है श्वेता शरोपनिषद चार नौ और पहले वाला श्वेता शरोपनिषद ये छठवां है ये मंत्र कह रहा है कि पृथक आत्मानम माने भगवान पृथक है और जीव माया पृथक है छ आठ एक तेयम निवाम संस्था परेदीत भोक्ता भोग्यम प्रेरिता माव प्रोत्तम ध्रह्म तीन प्रकार का ब्रह्म ब्रह्मजीव माया भागवत से भी मैंने आपको बताया था गीता से भी बताया था सब शास्त्रों से बताया था कि ये तीन तत्व है ऐसा भी शास्त्र वेद कह रहे हैं और ये दोनों बातें सुनने में विरोधी लगती हैं लेकिन विरोधी है नहीं क्यों इसलिए कि जिसको आप कह रहे हैं कि एक है वो भी सही है क्यों इसलिए कि जीव और माया भगवान की शक्ति है हा तो शक्ति शक्तिमान से भिन्न पर्सनैलिटी नहीं रखती ये भी आपको बताया गया था कि इन दोनों का शासक शक्तिमान भगवान है इसलिए एक भी है ये भी सही है लेकिन जैसे सूरज की किरण सूरज से भिन्न नहीं है सूरज की किरण है सूरज से आ रही है ना न हाँ। लेकिन किरण सूरज नहीं है वो सूरज से पृथक है ऐसे ही जीव भगवान की शक्ति है अंश है भगवान नहीं है लेकिन भगवान से भिन्न उसकी स्वतंत्र पर्सनैलिटी नहीं है भगवान के अंडर में सदा रहता है इसलिए भिन्न भी ठीक है अभिन्न भी ठीक है इसलिए आचार्यों ने कहा कि जीव से श्री कृष्ण का भेदा भेद संबंध है भेद भी है अभेद भी है दोनों बात सही है इसके लिए वेदांत में बड़ा लंबा विचार किया गया है वेद व्यास ने किया है उन्होंने कई वेदांत सूत्र बना दिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि जीवात्मा परमात्मा में भेद है बहुत बड़ा भेद है ध्यान दीजिए भेद व्यपदेशाच एक तीन चार भेद व्यपदेशात एक तीन चार भेद व्यपदेशा च एक एक अठारह भेद व्यपदेशा च एक, एक बाईस उभदे नइनमते एक दो इक्कीस उभय व्यपदेशा कुंडलव तीन दो सत्ताईस संभोग प्राप्त रित चेन्ना बैशेष्या एक दो आठ अधिकोपदेशा तीन चार आठ स्थित्यदनाभ्या एक तीन वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि जीवात्मा से परमात्मा में बड़ा भेद है नंबर एक परमात्मा सर्व व्यापक है जी और जीवात्मा केवल शरीर में व्यापक है आ, परमात्मा विभूचित है आ, और जीव अनुचित है ऐसो अनुरात्मा मुंडकोपनिषद तीन एक नौ अनुप्रमाणात्म ठोपनिषद एक दो आठ ब्रशत भाग्य सतथा च चागो चा जीवस्त विद्य सचानय कल्पते श्वेता चतरोपनिषद पांच नौ ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं जीव अनुचित है भगवान विभूचित है श्री कृष्ण भगवान सर्वशक्तिमान है और जीव अल्प शक्तिमान है उनके संकल्प से अनंत कोट ब्रह्मांड बन जाता है और जीव के संकल्प से कुछ नहीं बनता लोग कहते हैं मनमोदक खाए जाओ संकल्प किए जाओ कुछ नहीं होगा संकल्प के बाद कर्म करो तो फिर सफलता मिले ना मिले दोनों हो सकता है भगवान ने आख खोला देखा संसार बन गया उनका मुकाबला जीव बिचारा क्या करेगा एक भगवान अनंत कोट ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले करोड़ों जीवों के प्रत्येक जीव के अनंत अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को नोट करके अकेले फाइल रखते हैं और हम अपना ही हिसाब नहीं रख सकते एक जन्म का भी नहीं रख सकते अरे एक घंटा पहले की बात भूल जाते हैं। भूल गए अभी हमारे देश के एक सेंट्रल के मिनिस्टर ने पब्लिक में स्पीच दिया कि मैं से रेल मंत्री था हुआ हूं और एक साल का अंतर गलत बोल गया एक साल का अंतर यानी रेल मंत्री कह रहा है मैं चार साल से हू रेल मंत्री या है पांच साल से भूल गया ये बड़े बड़े धुरंधरो का ये हाल है और भगवान तो यद्यस्त ज्ञान मयं तप मुंडोनिषद एक एक नौ सर्वज्ञ है वो अंशी है हम अंश हैं वो पिता है हम पुत्र हैं वो भरता है हम भृत्य हैं उसका मुकाबला हमसे केवल दो बात में है ध्यान दो वो भी सनातन है हम भी सनातन हैं सनातन माने सदा से हमारा बाप है हा और सीनियर नहीं है हाँ ए, हमारे संसार में तो ऐसा नहीं होता हर बाप सीनियर होता है बेटे से हा हमारे यहां ऐसा होता है वहां ऐसा नहीं होता हम भी अनादि भगवान भी अनादि अनाज्ञा जो बजा भी शनीशा वेद कह रहा है हम भी आज वो भी अज और माया भी अजा तीनों अज है तो एक तो इस बात में हम कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं और नंबर दो भगवान भी चेतन है उसके शरीर है इंद्रियां है मन है बुद्धि है और हमारे भी शरीर है इंद्रियां है मन है बुद्धि है यानी चेतन है बस और किसी बात में हमारा मुकाबला भगवान से नहीं है ये बात वेदांत सूत्रों में वेद व्यास ने बताए फिर यह प्रश्न हुआ कि जो भगवान को पा लेते हैं वे संत लोग तो भगवान के बराबर हो गए हा वेद कहता है ना ब्रह्मपिद ब्रह्मी वोभ जो ब्रह्म को जान ले ब्रह्म हो जाए तस्में तजने भेदा भावात नारद जी कह रहे हैं अपने भक्ति दर्शन में भगवान और महापुरुष में भेद नहीं होता जान तुम ही तुम ही हो ही तो संत और भगवान तो एक हो गए उनमें तो भेद नहीं है है? उनमें क्या भेद है? इसके लिए भी वेदांत सूत्र बना दिया वेद व्यास ने जगत व्यापार बर्जन चार चार सोलह भोगमात्र साम्य लिंगा च चार चार इक्कीस क्या मतलब <coughs> ब्रह्मानंद जो भगवान के पास आनंद है वो तो हमको मिल जाएगा जो ज्ञान है भगवान के पास वो सर्वज्ञ है हमको तो भी मिल जाएगा लेकिन जगत व्यापार बर्जम ये संसार बनाना संसार की रक्षा करना संसार का प्रलय करना ये काम भगवान करेंगे प्लस भगवान करोड़ों नहीं बन जाएगा भगवान एक रहेगा हम उसके दास रहेंगे गोलोक में भी उसके आनंद से जुक्त रहेंगे ये सब ठीक है लेकिन वो हमारा स्वामी रहेगा हम उसके दास रहेंगे उसके अंडर में रहेंगे तो इस प्रकार भेद भी है अभेद भी है अरे ऐसे ऐसे वेद मंत्र है हमारे यहां एक ही वेद में दो विरोधी बातें जैसे छांदोग्योपनिष् में मंत्र है तात्वमासी और इस मंत्र के पीछे तो शंकराचार्य ने पूरा भाष्य लिख डाला तात्व यानी ब्रह्म जीव एक है ये अभेद और इसी में यह है छ आठ सात और इसी उपनिषद में दूसरा मंत्र है तलानित शांत उपाधि तीन चौदह एक ये संसार ये जीव भगवान से उत्पन्न हुआ है उनसे इसकी रक्षा हो रही है उन्हीं में लय होगा उसको भगवान कहते हैं ये भेद है अरे हम आपको बतावे एक कहीं मंत्र में दो विरोधी बात हाँ एक और आप उदाहरण सुन लीजिए हम ब्रह्मास्मि, यह बृहदारण्य को उपनिषद है एक चार दस मैं ब्रह्म हूं अभेद। और इसी उपनिषद में कहा गया यथाग्ने क्षुद्रा विश्व मेव जैसे बहुत बड़े अग्नि के गोले से चिनगारियां निकलती रहती हैं ऐसे ही उस भगवान से ये सब जीव प्रकट हुए हैं ये भेद है। दो एक बीस बृहदारण्य को उपनिषद अब सुनिए एक मंत्र में एस आत्मा परिजरो मृत्यु बिजो पिपाशा सत्य काम सत्य संकल्प छादोग्योपनिषद आठ एक पांच अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निर्गुण निर्विशेष निराकार भी है अपहत पापमा बिजरु बिमृतुरशो को बिजापिता यहाँ तक और दो गुण सत्य काम सत्य संकल्प ऐसा गुण साकार भी हो गए एक ही मंत्र में आठ एक पांच आठ सात एक फिर आगे इसी उपनिषद में यही मंत्र दिया गया है दो बार तो भेद भी है अभेद भी है इसलिए झगड़े की कोई बात नहीं मेन बात यह है कि हम भगवान के दास हैं ये बात हमको रियलाइज करना है और वो इसलिए करना है कि आनंद प्राप्ति करना है अतएव श्री कृष्ण के विषय में विस्तृत ज्ञान परमावश्यक है तो एक बात मैंने बताई थी पिछले प्रवचन में कि श्री कृष्ण का शरीर श्री कृष्ण ही है इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो सदा याद रखो जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग है ऐसे देवताओं का शरीर और आत्मा भी अलग अलग है ऐसे ही गोलोक में जब हम लोग जाएंगे तो वहां भी शरीर और आत्मा अलग अलग होंगे शरीर में अंतर होता जाएगा दिव्य शरीर मिलेगा हमको लेकिन भगवान का शरीर अलग नहीं है भगवान ही शरीर बन गए हैं इसलिए अंगान जस सकल इंद्रिय वृत्ति मंत्री गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी उनके समस्त अंग में एक उंगली में देखने सुनने सुखने रस लेने स्पर्श करने सोचने जानने की शक्ति है प्रत्येक इंद्रिय में और बिना इंद्रिय के भी है अपार पादो जब अनो ग्रहीता चक्षु बिना के देखता है ससनो त्या बिना कान के सुनता है बिना मन के सोचता है बिना बुद्धि के डिसाइड करता है बिनु पग चल सुनाई बिनु काना कर बिनु कर्म कराना आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु जिहवा भक्ता बढ़ जोगी तानु बिनु पारस नयन बिनु देखा आस सब भाती अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी नहीं। ये विलक्षणता है उनके शरीर में और एक बात और है वो भी मैंने इशारे में बताया था उस दिन कि उनके शरीर को जितने लोग देखते हैं उतने प्रकार का देखते हैं मल्ला ना नाम नरबर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा स्वजनो सताम क्षति भुजा शास्त्र स्वित्रो शिशु मृत्यु पते तत्व परम योगिना पर देवते रंग साग्रजा क्या मतलब जब कंस की सभा में धनुष यज्ञ हो रहा था और श्री कृष्ण खड़े थे तो हम लोग भी थे वहां एज पब्लिक देख रहे थे लेकिन किसी ने देखा इनके चार सिर है किसी ने देखा अठारह हाथ है किसी ने कहा तू अंधा है बाईस है किसी ने कहा अरे एक हजार है कैलकुलेटर से जरा समझ ले सबको अलग अलग दिख रहा जाकी रही भावना जैसी प्रभु प्रभुमूर्ति देखी तिन तैसी खाली भक्तों ने देखा चिदानंद मय देह तुम्हारी आनंद मूर्ति है और कोई नहीं हम लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि से देखा होगा कॉमन लड़का है ठीक है अच्छा है हमारे बेटे से अच्छा नहीं है हमारा बेटा ज्यादा अच्छा है ये क्यों सोचा उसमें अटैचमेंट है ना इसलिए वो अच्छा लगता है तो भगवान के शरीर का जो चिदानंदमय शरीर है ये वैलक्षण्य है वो भगवान का शरीर मां के पेट से नहीं निकला ये भी आपको बताया है भूले ना होंगे चार भुजा से प्रकट हुए थे देवकी के सामने फिर उनके प्रार्थना करने पर छोटे से शिशु हो गए थे तो श्री कृष्ण के तीन प्रमुख रूप है एक महत सृष्टि द्वितीय त्वंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तान ज्ञातवा प्रमुच्य ते भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है महाविष्णु ध्यान से समझो महा नाम है उनका जस्य का निश्वचित काल मथावलंब जीवंत लोम बिलजा जगदन दिष्णुर्मान सहयज से कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि पांच अड़तालीस ब्रह्म संगीता श्री कृष्ण की एक श्वास जितनी देर में निकलती है उतनी बड़ी उम्र है ब्रह्मा विष्णु शंकर वगैरा एक स्वास्थ्य हम लोग निकालते हैं ना स्वास्थ्य बार बार अनंत कोट ब्रह्मा है अनंत कोट विष्णु है अनंत कोट शंकर है ये सब श्री कृष्ण के दास है विष्णु शब्द जो है इसका मतलब होता है पालक पालक पालने वाला तो एक ब्रह्मांड के नायक को भी विष्णु कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक को भी विष्णु कहते हैं और श्री कृष्ण को भी विष्णु कहते हैं <coughs> जैसे हमारे देश में एक गांव में पंचायत मंत्री होता है एक प्राविंशल मंत्री होता है प्रांत में एक सेंट्रल का मंत्री होता है और सबको लोग यही बोलते है आप मंत्री जी हैं। ऐसे ही विष्णु भी एक एक ब्रह्मांड में तीन तीन ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं और असंख्य ब्रह्मांड हैं। भिन्न भिन्न प्रति लोक विधाता भिन्न विष्णु शिव मनु मैनुरा कितने अवतार हुए हैं जी हा भागवत आइए भागवत के बहुत शौकीन है हमसे एक ने कहा कि महाराज जी वेद को कम बोलिएगा भागवत ज्यादा बोलिएगा अब आप लोग भागवत सुन अवतार के विषय में भागवत क्या कहती है कई मत है अवतार के बारे में कोई कहता है बाईस अवतार है कोई कहता है चौबीस है कोई कहता है पच्चीस है कोई कहता है दस ही है सब सही है लेकिन असली क्या बात है अवतारा ही असंख्य अवतार अवतार प्रतीक्षण होते रहते हैं प्रतीक्षण क्यों कहा हुआ इस समय अवतार आपको मालूम है अरे मालूम मालूम हो ना हो मालूम तो होगा महापुरुषों को सब को थोड़े मालूम हो जाएगा उनका अवतार अभी मैंने बताया ना कि जब हम हम न श्री कृष्ण को देखा था तो उनको भगवान थोड़े माना था ये लड़कियों के पीछे घूमता फिरता है लफंगा लड़का इसको कहते हैं भगवान ऐसे होता है कहीं भगवान उस समय हम लोगों ने यही कहा था और जब वो चले गए तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हाँ। संत महात्मा भी हमको अनंत बार मिले लेकिन जब वो मिले ये ऐसा क्यों करता है ये कपड़ा क्यों रंगाए है इधर क्यों देखता है ये ऐसे क्यों होता है भी? अरे उसके अंदर देखो ना क्या है अरे अंदर अंदर कौन जानता है जी हम तो बाहर देखते हैं <laughs> हम लोगों की नॉलेज है को तो कर देते हैं रिजेक्ट चाहे भगवान हो चाहे महापुरुष हो हम सही है <coughs> तो भागवत कहती है <coughs> अवतारा है संख्या एक तीन छब्बीस जन्म कर्माधा सी मेघ सहस्रशा न शक्यु संख्या तो मनंतत्वान् मैया भगवान बोले श्री कृष्ण स्वयं बोले मेरे अनंत अवतार हो चुके हैं मैं भी नहीं बता सकता कितने क्यों तुमको भी गिनती नहीं आती क्या नहीं लिमिटेड हो तो बताऊं अनंत हो चुके हैं हो रहे हैं अनंत ब्रह्मांड है हर ब्रह्मांड में अवतार हो रहा है अगर हमारे ब्रह्मांड में नहीं है मान लो तो दूसरे ब्रह्मांड में अवतार हुआ हुआ है अरे अनंत में आप लिमिट कैसे कायम करेंगे ये जितने अवतार होते हैं ये श्री कृष्ण के अवतार नहीं है श्री कृष्ण तो सर्वोपरि है अवतारी अवतार है श्री कृष्ण के अंश जो है जो मैंने बताया था कारणारण साई पुरुष वो श्री कृष्ण के अंश है महाविष्णु उन पुरुष के अवतार है ए ते चांस कला पुनस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत एक तीन अट्ठाईस श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और जितने अवतार हैं बराह कच्छप नरसिंह मीनादी ये सब पुरुष के अवतार हैं तो भगवान कहते हैं अनंत अवतार मेरे हो चुके हैं दस इक्यावन सैत और हम लोगों को हिदायत कर रहे हैं वेद व्यास देखो तुमको श्री कृष्ण से है संबंध जोड़ना है हाँ तो एक बात याद कर लो क्या कि तेजस्मिन शास्त्रे पुराणे वि भक्ति न दृश्यते श्रोतव्यम नैवत तत्म यदि ब्रह्मा स्वयं बदे जिस शास्त्र में पुराण में या ग्रंथ में श्री कृष्ण की कथा श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान न हो उनकी चर्चा ना हो वो न सुनना न पढ़ना चाहे ब्रह्मा बोले लेक्चर देने आवे जगत गुरु बन के अरे जगत गुरु जी किसका विषय सुनाएंगे निराकार ब्रह्म का मुझे नहीं सुनना श्री कृष्ण का सुनावे तो सुनना वेद व्यास कह रहे हैं लीलावतारेत जन्म वास बंध्याम गिर ता नधीरा 11 11 20 भागवत जिसमें श्री कृष्ण लीला आज का विषय न हो ऐसी वाणी को ऐसे ग्रंथ को असती कहते हैं दुराचारिणी है वो पुस्तक तो मत सुनना मत पढ़ना अरे वो शंकराचार्य शरीर के जगत गुरु ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राम रामकृष्ण वगैरा माइक है मायोपाधि हैं। यह भी लिखा है। और श्री कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हैं हे श्री कृष्ण कृपा करो नारायण करुणामय शरण करवा मऊ चरण हम आपकी शरण में है हमारी माया हटाओ ये भी कह रहे चारों धाम में श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित किया शंकराचार्य ने तो मृषा गिरस्ता हसत ही रसत कथा न कथ्यते भगवान धो छजा जिसमें श्री कृष्ण की चर्चा न हो ऐसी कथा को बंध्या कहते हैं बांध स्त्री जैसे होती है उसको न सुनो न बारह बारह अड़तालीस ही नामाया नाम माया रक्ष दुख दुखी ग्यारह ग्यारह उन्नीस भागवत जिसमें मेरी चर्चा न हो उसको मत सुनना मत पढ़ना हिदायत है और मेरा शरीर मैं हूं ये न भूलना विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थम ममो भगवान मेरा शरीर दिव्य सत्व का है दस तैतीस तेईस सत्वोपन्न सुखा बहानी सताम भद्राणी मुहुख कला दस दो वित मेरा शरीर मैं हूं सत्व विशुद्धम श्रय भवान् स्थितौ स्थितऊ दस दो चौतीस विशुद्ध सत्व का मेरा शरीर है माया मेरी शक्ति है लेकिन मेरे सामने नहीं आ सकती ये भी याद रखिएगा आप लोग कैवल्य स्थित आत्मनि एक साथ भागवत न्याया मुझसे दूर रहती है जैसे प्रकाश के आगे अंधकार खड़ा नहीं हो सकता बिलज्जमा नया जस्य था इच्छा पथे मुया दो पांच तेरा सामने नहीं खड़ी हो सकती माया माया परमाना दो सात सैतालीस भागवत वो सामने नहीं आ सकती माया स्वते जसा नित्य निवृत्त माया दस सैतीस तेईस धाम न सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम भी मित भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया कि मेरी पराशक्ति के कारण माया सामने नहीं खड़ी हो सकती लेकिन मेरी शक्ति के बिना माया कुछ नहीं कर सकती जैसे तवलिया तो है ऐसी माया है जड़ जड़ लेकिन वो जड़ माया कितनी बलवान है शिव चतुरानन नंद देखे डेराही दे ब्रह्मा शंकर कापते हैं माया से लग न जाए मुझको शिव बिरची का मोह को बपुरा आनु नारद भाव बिरंचन का दी ये मुन नायक आत्मबादी राप कांपते हैं माया से दैवी है सा गुणमयी माया दूर गीता सात चौदह ये दैवी माया है माइक माया नहीं है दैवी है और मामा मेरी माया है इसलिए मेरी शक्ति प्लस है इसमें देखो ये हाथ का जड़ है ना हैं जड़ है चेतन है कि चेतन तो आत्मा के कारण है ओरिजिनल रूप क्या है हाथ का पूरी बॉडी का मरने के बाद आउट हो जाएगा मरने के बाद क्या होता है इस शरीर को आप क्या बोलते हैं मिट्टी मिट्टी में जाना है पड़ोसी मर गया है अरे वो मिट्टी है अरब पति है अरे वो तो चला गया जो अरब पति था तो मिट्टी है तू तो जैसे ये शरीर मिट्टी है ये हाथ जड़ है लेकिन ये हाथ सब का अलग अलग ढंग का है अलग अलग हा? अगर एक टीबी का मरीज अस्सी वर्ष का बूढ़ा आपको झापड़ लगा दे तो आप कहेंगे ठीक <laughs> है ठीक है बैठो और अगर कोई बहुत बड़ा पहलवान जैसे खाली है वो लगा दे एक झापड़ तो दांत साथ बाहर चले जाए तो ये हाथ तो सबका एक सा है जी हा लेकिन इसमें पावर जिसकी आई वो पावर अलग अलग है एक कमजोर बूढ़ा टीबी का मरीज था और एक पहलवान था ऐसे ही भगवान की माया है भगवान की पावर है उसमें इसलिए बड़े बड़े जोगी इंद्र मुनी कोई नहीं जीत सकते माया को भगवान का चैलेंज है मा में वजे प्रपद्यंते माया में ताम कोई नहीं पार कर सकता माया को बिना मेरे ऑर्डर के और मैं ऑर्डर तब दूंगा जब जीव मुझे कंप्लीट सरेंडर करे पूर्ण भक्त बन जाए तो शंकराचार्य ने भी कहा कथम तत्कटाक्षम बिना तत्व बोधा आपकी कृपा के बिना न माया जाएगी न आपका ज्ञान होगा तद अनुग्रह हेतु के नहीं वे विज्ञान न मोक्ष देर भाभी तुम मार रहती मोक्ष माने माया से छुट्ट ती ये बिना महाराज आपकी कृपा के नहीं होगा हम समझ लिए। शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण से रो रहे हैं तुम माया भगवान के सामने नहीं जा सकती लेकिन भगवान की शक्ति से ही वो सृष्टि करती है ऐसा माया नार ये नरसिंह भगवान की माया सर्विदम सृजतीदम रक्षति सर्विदम संघरती तस्मा देता शक्ति विद्या नृसिहतापनी पिषदत्सरी अध्याय का पहला मंत्र वेद कहरा तो श्री कृष्ण का शरीर इसके विषय में आप जान उनकी शक्तियां अनंत है यह भी जान और उनके अंडर में सब है यह भी जान और उनकी कृपा सबसे सस्ती है ये और जान लीजिए कुछ न करने से कृपा हो जाती है इस सरेंडर माने क्या होता है शरणागति माने कुछ न करना जब हमारे देश की फौज दूसरी फौज से लड़ती है तो एक फौज सरेंडर करती है जब तो क्या करती है हथियार छोड़ दिया हाथ ऊपर कर दिया इसका मतलब सरेंडर यानी हम कुछ नहीं करेंगे तो नहीं करोगे चलो हमारे पीछे हाँ चलो अब हमारे देश में चलो ठीक है तो ऐसे ही भगवान कहते हैं हमको सरेंडर कर दो तो अपने देश में ले जाए तुमको हम गोलोक में त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक भज ही मोही सुर नर मुनि नायक ना अच्छा करो ना बुरा करो केवल मेरा स्मरण करो आप लोग जब पैदा हुए थे तो क्या करते थे कुछ नहीं कुछ नहीं मां के पेट से गिरे गिर गए सीधे गिरे उल्टे गिरे पेट के बल गिरे नाक के बल गिरे गिरे जहां से गिरो हमसे मतलब नहीं माँ संभाल अपना उसकी गर्ज हो तो गंदगी से भरे हुए साफ करें मां हम नहीं करते हम कुछ नहीं करेंगे हम कंप्लीट सरेंडर किए हैं मां को तो सारा काम मां करती थी सारा काम कितने कष्ट सहे हैं माँ ने एक बच्चे के लिए ये बताया नहीं जा सकता <laughs> बहुत बड़ी तपस्या है और फिर वही संतान बाद में मां से लड़ता है लड़का हो लड़की हो अ जाए जाय चुप रहो मम्मी तमाम बात करती हो दो रोटी खा लेटी रहो बस हा बड़ा काबिल हो गया आप तू तो। ऐसे बोलता है हमको अरे आजकल तो गोली मार देते हैं माँ बाप को लोग यहाँ तक अवस्था आ गई है तो जब हम कुछ नहीं करते थे तो मां सब कुछ करती थी जब हम कुछ कुछ करने लगे घुटने के बल चलने लगे खड़े होने लगे खड़े हो चलने लगे तो मां कुछ कुछ कम करने लगी अपने आप नहाया कर ए, नहीं पहना नंगा खड़ा है बेशरम मैं बेशरम हम बेसा तो नंगा रहा अब हम मेशरम कह दी मा अरे आज बड़ा हो गया खाना नहीं खा नाश्ता नहीं किया और तुम तो मम्मी तुम तो खिलाती थी अरे बड़ा हो गया आपने हाथ से खा तो हम लोग अब बड़े हो गए हैं इसलिए भगवान को भूल गए अब संसारी फिजिकल माँ फिजिकल बाप फिजिकल बीबी फिजिकल पति फिजिकल बेटा बेटी इनको अपना मान दिया हमारी माँ हमारा बाप हमारा सर्वस्व तो भगवान हरि गुरु केवल दो मेरे हैं बाकी सब तो अपने सुख के हैं साथी हमारा कल्याण कोई नहीं चाहता और अच्छा चाहे भी तो कैसे करेगा बेचारा हम मम्मी से कहते हैं आनंद दे दो मम्मी कहते हैं बेटा तुम हमको आनंद दे दो अरे दोनों भिखारी कौन किसको दे दे आनंद है ही नहीं किसी के पास जैसे एक अंधी ने अंधे ने कहा अरे भाई मुझे मनगढ़ जाना है तो कोई आंख वाला है पहुंचा दो दूसरे अंधे ने सुना उसने कहा ए तो जानता नहीं कि मैं भी अंधा हूं उसने कहा आ जाओ सूरदास मेरा हाथ पकड़ ले मैं पहुंचा दू वहीं जा रहा हूं मैं भी और दोनों चले लेफ्ट राइट और गड्ढे में गिरे ये हाल है हम लोगों का हम जिससे भीख मांगते हैं आनंद की वो हमसे आशा करता है आनंद तो भगवान और महापुरुष गुरु बस दो के पास है इन्हीं दो से मिलेगा इन्हीं दोनों में मन का प्यार होना चाहिए बाकी जगह ड्यूटी ड्यूटी कर्तव्य पालन अटैचमेंट नहीं बस इसी के करने से भगवत कृपा होगी तब अंतकरण शुद्ध होकर दिव्य बनेगा तब श्री कृष्ण संबंधी परमानंद प्रेमानंद मिलेगा तब उनकी सेवा मिलेगी और जीव सदा को माला माल हो जाएगा सदा पश्चिंद सूरया तद विष्णु परम पदम इस वेद मंत्र के द्वारा वेद मंत्र स्कंदोपनिषद में भी है चौदाहवा त्रिपुरा तापनी उपनिषद में भी है चौथा और ये वेद मंत्र सुबालोपनिषद में भी है छ सात और ये वेद मंत्र नृसिंहतापनी उपनिषद में भी है आठ तीन और ये वेद मंत्री गोपाल तापनी उपनिषद में भी है अर्थात सदा को परिपूर्ण हो जाएगा भगवान के साथ भगवान के ज्ञानानंद से युक्त होकर अनंत काल तक उसी अवस्था में रहेगा ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भावार्थ समझकर श्री कृष्ण भक्ति करनी है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की